श्री श्रीरामकृष्णकथा परशिष्ट श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र स्वामी विवेकानंद विवेकानंद अमेरिकाया तथा यूरोपे प्रथमा पर छेद रथयात्रायाु जुलाई मासस्य मसल से पंचदाश्तुतरअतम ख्रृष्टवर्षे आषाढ़ संक्रांति श्री श्री भगवान श्रीरामकृष्ण बलराम मंदर प्रातः सभक्त उपेष्ट अस्त नरेन्द्र से स्वामी विवेकनंद से महत्वकर्तयती नरेन्द्र महत्व नरेशु युवराज नरेन्द्र अत्युनताकोटि निराकारकोटि पुषसत्ता एवंत भक्ता आगछन तत् सदृशः एकोऽपि नास्ति एकैकवारम् उपविश्य अहं विचारयामि तत् पश्यामि अन्यत् पद्मं किञ्चित् दशदलं किञ्चित् षोडशदलं किञ्चित् शतदलं किन्तु कमलेषु नरेन्द्रः सहस्रदलम् अन्ये कलस्य घट्यः एतत् सर्वं भवितुम् अर्हन्ति नरेन्द्रो बृहदूदकुम्भः गर्त गर्तुष्कु नरेन्द्रो वापी यथा हालदार यहादारपुष्क मत्स्यु नरेन्द्रो रक्तचुष्को बृहद्रोहिता अन्ये सर्वे नाविध मसया पोनाकाठी बाट्याख्या महां आधार बहुवस्तुधारक बृहत्सबिल नरेन्द्र कशाप न वश्य स आसक्सुख सुखस्य च न वश्यवतोत अधरे धृते सति अधरम आकृष्य आछिदे कपोति का पूर्व ईश्वरलाभ आदेश प्राप्ते लोकशिक्षा वर्ष दयाशीतुतराष्टादतमें खृष्टवर्षे नरेन्द्र ब्रह्मबंधु सह दक्षिणेवरे श्रीरामकृष्ण साक्षात्कर् आगछत रात्र त्रसत प्रत्युषे सती श्री प्रभु अवदत गच्छ पंचवटीं गनम कुर कियत्तर श्री प्रभु गश्यति सबंधु पंचवटीमूले ध्याय ध्याना श्री ध्यानातेभु तम वद्य दर्शनम एव जीवनस्य उद्देश्यम, व्याकुलेन सत्ता निर्जने ध्यान निर्जनहसी त्यानचित करनी क्रंदता प्राथनी प्रभु मह्य दर्शनम देहि समाजस्य तथा अन्य नाम लोक अनधर्माबीना लोकहितकणो यहाँ शिषाया विद्यालय स्थन से प्रवचन विषय अवदत आदरदर्शन कुरु निराकार साकार्यो दक्षात्कार वाक्यमती येपारण कर दर्शन दत्ते तथा आलपति तदा आदाय दर्शनान तदाशम आदा लोकहितक कर्तव्य गाने देवता प्रतिष्ठा न जाता पद्म कवल शीराजनम इवती अतः कश्चन तिकुव मंदरे तो नास्ती माधव अरे पद्मलोचन शख कृतम भ्रांतम भ्रांतम तत्र मान या भ्रा त्र चर्मचका एकादशना अहर्निशंभव संवेता हृदय मंद माधव प्रतिष्ठा चिकीर्षु यदि भगवान लाभ कर्तमी केवलं भो भो रवेण शंख मानेन सै आदौ चिशुद्धि विधातव्या मनसी शुद्धे सती भगवान् पवित्र विष्टमेत उपवेक्ष्य चर्मचटका मल सती माधव आने न शक्यते एकदश चर्मचटका अस्थ एकाश इंद्रिया आदो मज्जन कुर मज्जन रनम कुर तत अकम आदौ माधव प्रतिष्ठा तत तत्ति कोपि प्रवचन कुर न मज्जन कर्त नई नास्ति नास्त विवेक वैराग्य न स् दिवचना शिक्षि तत्व लोकशिशाद कठिन भगवदर्शना क्या तदा देश प्राति तोक शिक्षा दाहती चत अधिकाद शतम ख्रीष्टवर्षे रथयात्रा दिवस कलिकता प्रभु श्रीरामकृष्णन सह पंडित श्रधर से साक्षात्कार जाता नरेन्द्र उपस्थित आसत श्रीरामकृष्ण पंडित अवदत या लोक मंगलकृते प्रवचन क्रिय तद उत्तम किंतु तगवादे भगव्द्देशा नवती ती दिन लोका तव प्रवचन श्रोष्यती तस्मु हालदार पुष्कर तटे लोकाषोत्सर्गम लोका अकुव लोकाशनमकुन किन्तु किम की फल न जात अंत शासक यदा एक विज्ञापन पत्र लग्न कृत तदा तद्रोध सामजने अत ईश्वरादेश रीते लोकशिषा न तो नरेन्द्र गुरुदेव आदेशं शिरोधार्यं कृत्वा संसारं परतज्य निर्जने रहसी बहुत तपस्या आचरतवा तत तस् शक्तिया शक्तिमा भूत लोकशिषावृत अवलब्य दुस्साध्य प्रचार अस्तक्षेपम हस्तक्षेपम अकोत् काशीपुर यदा प्रभु श्रीरामकृष्ण पीड़िता सन्नीवसडीतुतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे तदा एक, दा एक पत्रे अलिखत नरेन्द्रशिक्षा दासती स्वामी विवेकनंदो मद्रपुरी निवासी प्रति अमेरिका पत्रम अलिखत त्र लिखित यत्स तस्य यीरामकृष्ण से मंगलवाता स आसनसार निदितु मे सर्वथ अंपी भारतवर्षे विश्वस्तारा सु महावसों मैं लमूल हि त्रीरामकृष्ण प्रति अकुंठिता श्रद्धाता की आध्यात्मक प्रवृत्ति या प्रत्यक्षी ही तद तणीसु आध्यात्मिक महातरंगस्य आध्यात्मकमस्फुट निस्वा यो महातरंग अचिम है स्वाप्रतिशत शक्ति भारतभूमे आहननाय दैवन मद्रपुरी भाषण से संदर्भे मद्रपु तृतीय प्रवचने मया अवदत युद्ध मैं सारगर्भ यमें परमहंसदेवर यदि किंचितिद उत्तवस्तर मदीय एक पुस्स उत्साह ये मदीए जीवने यदि एक अभी तत्व मैं प्रोक्त तदेषा तदीय कि मैं बहु विषया उत्ता ये असत्या भ्रमात्मकानवक ते मदीया मिएव अखिल भारत तृतीय भाषण मद्रपु याम राधा कांत देवस्य कलिकतायां राधाका से गृह अभ्यर्थना श्री तद उत्त येरामकृष्णरा शक्ति अद जगदव्यापनी हे भारतवासीन युष्मा स चिंतनी तरी सर्विषय महत्वलाभ क्य उत्त अ उत्तिष्ठा सा अन्या सोसाहं तन्नाम अस्त चेदसाह तम अर्तनीय रामकृष्णस्य अन्न भवतु नाम सेचारोतू एतत तम अहम युषम सकाशम उपस्थापया तथा एव युष्मा विचार्य जीवन सेतमर्शद्वार अस्मत संप्रदायस्य, अस्म संप्रदाय अस्मजाते कल्याणा कि कीयंती युष्मा विचार तरह तिरोधात दसु वर्ष एक विश्व परव्या मदद्वारा तचारो न करनीय अहम कवल हीनबल यंत्र तरह चरित एवं महनीय आसी यद यदि मैं तिष्यु अपरेण के वतो जीवना व्याप्येर तथा स यथार याद आसी तस् कोटिशा एक भाग्य साम्य भज्य भज्येत गुरदे विषय भाषण कुरन्न स्वामी विवेकानंद पूर्णतः उन्माद सबूत धनिया गुरभक्ति